चौवालीस के बाद चौवालीस दड़गा भगति मौरी पुराण श्रुति गायी ज्ञानयम प्रत्युयेका साधन कठिन नमन कहूटे का कष्ट बहु पावको िय नु भक्ति सुसकसुखा बिनु सतसंग न संता तो संसृति कशयता भगवान सब लोगों को बता रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है ये मनुष्य सभी बार है इस शरीर को आलते पोसते ही रहना खिलाते पिलाते टहलाते रहना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है इस शरीर से एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है वो ये है कि जीव मुक्ति प्राप्त करे इसे संसार चक्र में जो पड़ा हुआ है उससे उसका छुटकारा हो ये इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है ये कार्य अन्य शरीरों में नहीं हो सकता जो मनुष्य छोटे कार्य में इंद्रिय विषय भोगों के इत्यादि में लगा रहता है ये कार्य तो वो अन्य शरीरों में भी कर सकता है गाय गल बकरी कीट पतन पर पक्षी हो जाए तो वहां भी ये सब कर लिया वहाँ भी खाने के स्वादिष्ट में संगीत मिल जाए ये सब इंद्री के जितने भी हैं। वो सब उनकी इंद्रिया होते हैं और इनको भी हैं। और उनका सुख दुख इत्यादि सब उनको उनको भी भोगने को मिल जाता है गंधर्व लोग सरकारी लोगों में भी मिल जाते हैं विषय लेकिन ये कहीं संभव नहीं है कोई व्यक्ति आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त करे धमकी प्राप्त करे संसार सागर से छुटकारा पाने के लिए देखते हैं कि तीनों लोगों में कहीं ये साधन सुलभ नहीं जो मनुष्य शरीर में है मनुष्य शरीर पर तो उसमें बुद्धि और फिर उसके लिए गुरु की प्राप्ति शास्त्र की प्राप्ति ये सब साधनों का जुटना ये सब मनुष्य शरीर में ही है ये सब साधन उपलब्ध होते हुए भी मनुष्य अपना उद्धार न करे उधर की तरफ उसका ध्यान न जाए तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति है अब ये तो हो गई बात उद्देश्य की मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो उसका मार्ग क्या है अब ये आज के उसमें प्रसन्न भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त इस प्रकार से तो कहते हैं जो कर लो कई यहाँ सोचाऊ और सुनम बचन हृदय दड़गा कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि इस लोक में और पर परलोक में सुख हो तो जो बात हम बता रहे हैं उसको मजबूती से पकड़ रखो मैंने जो शिक्षा भगवान की है वो शिक्षा व्यक्ति के सुख के लिए है उसके कल्याण के लिए है कभी कभी लोग अध्यात्म विद्या पर ये आरोप लगाते हैं कि ये है परलोकवादी शिक्षा है इस शिक्षा से इस जीवन में कोई लाभ नहीं सारे जीवन इस अभ्यास करते रहो तो परलोक में जाओगे तो वहां इसका लाभ दिखाई देगा इस प्रकार के वचन जो है शास्त्रों में आते रहते हैं वो इस प्रकार की भ्रांति जो लोगों की है उसका खंडन है कि ये विद्या जो है परलोकवादी नहीं है इस लोक में भी लोगों को सुख देने वाली है यहाँ सुख चाहू यहां मान इस्लोक में अगर इस शरीर में इस्लोक में जीवन चार सुख चाहते हो तो भी ये विद्या कल्याणकारी ये न समझो अध्यात्म विद्या जीवन के लिए उपयोगी नहीं है बल्कि जो व्यक्ति इस जीवन में इस विद्या के द्वारा अपना स्थान कर ले कुछ सुख प्राप्त कर ले तो ऐसे ही व्यक्ति फिर परलोक में भी सुख प्राप्त करने का अधिकारी होता है यदि इस जीवन में उसको कोई अध्यात्म विद्या से लाभ न हो कोई सद्गुण न आ कोई शांति न मिले कोई विश्राम न मिले कोई सुखानुभूति इसको न हो तो फिर परलोक में भी उसे प्राप्त होने की क्या संभावना कैसे मान ले कि परलोक में भी उसे कुछ मिल जाएगा नियम यही है कि जीवन में व्यक्ति जितना विकास कर लेता है उसका सुख यहाँ भी प्राप्त होता जाता है और उतना ही पर उसे दूसरा लोग भी उसी के अनुकूल उसी के स्तर का प्राप्त होता है यदि व्यक्ति इस जीवन में कुछ शांति प्राप्त कर ले तो शरीर छोड़ने के बाद में भी उतनी शांति उसको रहेगी यदि इस जीवन में कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ले ज्ञान का विकास हो जाए तो शरीर छोड़ने के बाद में भी वो उतना ज्ञान उस प्रकार का रहेगा यदि जीवन में व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर ले इसी जीवन में तो शरीर छोड़ने के बाद में भी वो मुक्त रहेगा लेकिन इस जीवन में मुक्त हुआ नहीं तो अगले जीवन में मुक्त होने के कोई सवाल नहीं उठता यदि जीवन में पुण्य कार्य करके कोई व्यक्ति सुखानुभूत नहीं कर सका तो ये शरीर छोड़ने के बाद में स्वर्ग प्राप्त होगा इसका कोई प्रमाण नहीं इसलिए ये विद्या इस जीवन की उपेक्षा करने वाली नहीं है बल्कि पहले तो इसी जीवन को सुखदायी बनाने के लिए और ये समाज में बहुत बड़ी भ्रांत इस विषय में है लोग बात समझते हैं कि ये जीवन तो हमें भौतिक ही सुखी बनाने वाले हैं चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो चाहे भ्रष्टाचार करो चाहे जैसे हो इंद्रियों दिन लोगों को इकट्ठा करो बस इसी में सुख है शास्त्र कहते हैं ये मुंह है ये कोई समझदारी की बात नहीं ये कोई सुख सुखी जीवन जीने का ये तरीका है ही नहीं इस इस्लोक में भी जीवन जीने का सुखी जीवन जीने जीने का ये तरीका नहीं जो है जो लोग ये समझते हैं कि जीवन में तो जैसे तैसे करके अपना जीवन सुखी जीवन जीरो अध्यात्म सीख करके अनिल जीवन के लिए तैयारी कर लेंगे ये सब उनकी मनगढ़ंत से बातें मिथ्या धारण ये सब कुछ इसमें सत्य नहीं है ऐसे लोग है के ही रहते हैं, हैं।, हैं, हैं, हैं।, हैं केवल आगे पर लोकवारस्था में ये विद्या सीखने में आती ही नहीं बुद्धि में चढ़ती नहीं याद ही नहीं रहती स्वभाव इतना कठोर बन जाता है वृद्धावस्था में कि व्यक्ति को पता चल जाए कि हमें अपने आप को बदल करके अध्यात्म विद्या के अनुसार ऐसे अपने संस्कार ऐसे बनाने लाख कोशिश करे बदलते ही नहीं तो जाते तो तो ऐसे करके सुनिएवस्था में कोई व्यक्ति एक को कहता जाएगा क्रोध करना अच्छा नहीं क्रोध करना अच्छा नहीं अपने आप भी मान देगा दूसरे को भी बोल देगा लेकिन करता क्रोध तो नहीं रहे क्या भाई तुम्हारा क्रोध क्यों नहीं छूटता आदत पड़ गई अब नहीं छूटता क्या ये वृद्धावस्था के प्रॉब्लम पहले से पता नहीं व्यक्ति को कि वृद्धावस्था में कौन कौन समस्याएं आती है व्यक्ति के शरीर में ताकत नहीं रह जाती बुद्धि में ताकत नहीं रह जाती उसको अपने परिवर्तन करने की सामर्थ नहीं रह जाती सभी प्रकार से उसकी वो नाना प्रकार की उसके साथ समस्याएं आ जाती है अब पूजा पाठ करने के लिए व्यक्ति को सवेरे उठना चाहिए सूर्योदय के पहले करे अब सूर्योदय के पहले उठे दूसरे दिन जुकाम खास से बुखार आ जाए माप शरीर बांधे रहो सब सवेरे से गलाला बांधे रहो खुद छाती की कसे रहो कहीं हवा लगे पाग कही है कहीं ये ना हो ये सब करो सवेरे उठने कीमत नहीं पड़ेगी बार बार देखने कि धूप निकली कि नहीं निकली निकली कि नहीं निकली ऐसे बिचारे जो दुर्बल हो गए अब उनसे क्या होने वाला है विचारे कैसी दुर्बल अवस्था में अभी अध्यात्म विद्या की साधना कर नहीं बनती तो जब नहीं बनती उन लोगों तब वो कहते हैं कि ये हमको पहले क्यों नहीं बताया गया हम पहले इसको करते की बात थी। तो बहुत थी तो अच्छी बात है लेकिन अब निष्काम कर्मयोग कहें आप तो रिटायर्ड हो बोलो इस प्रकार की बातें आती रहती है तो ये साथ इस बात इसलिए सावधान करता है कि भाई ये मुस्काम का वियोग पहले को सीखो तो उपासना ज्ञान भक्ति इत्यादि सब साधना आध्यात्मिक साधनाएं करो और ये अपने भौतिक जीवन के लिए बाधक नहीं है बल्कि सहायक है भौतिक साधन उपलब्ध होंगे और ये आध्यात्मिक विद्या भी होगी तो व्यक्ति सुखमय जीवन जिएगा और अगर ये सब पहले से प्रारंभिक जीवन से नहीं कर रखा तो वृद्धावस्था में एकदम से सब आने वाला नहीं है भगवान कहते हैं कि देखो इस लोक में भी परलोक में भी अगर शिक्षा हो तो शीघ्रा कि शीघ्र जो बात हम बता रहे हैं इसको सीखें और अपने जीवन में अपनाएं तत्काल अपनाएं भगवान ये नहीं कह रहे हैं देखो शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया कि जब वृद्धावस्था आवे तब तुम ये कर लेना वृद्धावस्था के लिए बात आती है कि भाई बाल्यकाल से ही सध्यात्म विद्या को सीखो और सारे जीवन जियो और अगर बाल्यकाल से युवा काल में किसी अध्यात्म विद्या को करते रहे अभ्यास जब तृतीय अवस्था चतुर्थ अवस्था आएगी तो व्यक्ति जो समय जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है कि निष्प्रिय होकर के विरक्त होकर के घर बार छोड़े मानक बने सन्यासी बने परमात्मा की उपासना ज्ञान इत्यादि में विशेष रूप से लगे और फिर अपने स्वार्थ अहंकार को छोड़ करके लोग कल्याणकारी के लिए उस जिंदा कट जाए प्रबुद्ध हो जाए तो ये सब उत्साह और ये समझ व्यक्ति को तभी आएगी जब बाल्यकाल से ये सब करना चला रहा होगा अन्यथा वृद्धावस्था में एक तो व्यक्ति को ये सब बात सामने उसके आवे के अब ये करना है तो सारे हम घर बैठे काम कर लेते हैं वो सब अपनी मनमानी हर जगह चलाएगा क्यों तो, तो अपने घर में रहते हैं पूजा पाठ हम सब कर लेते हैं लोक सेवा में अगर आ जाता तो फिर देते ये सब इस प्रकार की अपनी जगहों हो अपने ढंग से अपने मनमाने ढंग से इस प्रकार विचार करते रहते हैं लोग बस सोचते रहते हैं उनका जीवन इस प्रकार से अपने मनमानी ढंग से ही सर्वत्र चलता है शास्त्र को देखते नहीं जो विधान जीवन का उसको समझते नहीं इसलिए भगवान देखो सावधान करके कहते हैं कि जीवन के प्रारंभ काल से ही इस विद्या को सीखें जो हम बता रहे हैं और ये साधना आध्यात्मिक साधना प्रारंभ काल से ही करें और इस लोक में भी इस सुन से इस जीवन में भी वो सुखी रहेंगे और अगले जीवन में भी सुखी रहेंगे कहते हैं कि हम जो बात बता रहे हैं इसको ऐसा नहीं तो सुनो और आधे मन से सुनो कहते हैं इसको होल हार्टेडली सुनो सावधानी से सुनो और सुनकर के सुन, सुन मम बचन हर बात में देखो भगवान का बल है उसमें लगता है तो साधारण से बात बोलते रहते मेरी बात सुनो और सब लोग सुन रहे हैं किन की बात भगवान की बात आगे कोई भगवान अपनी बात अपने आप को छिपाते भी नहीं समय यद्यपि मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्य लीला भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं अब छिपा रहे कि हम भगवान नहीं है भ्रवण का जब तक बदल नहीं हुआ तब तक तो उसको बताना था कि भाई मनुष्य मारेगा तो भगवान अपने आप को कभी भी इस प्रकार से नहीं भूले कि नहीं भगवान और इस प्रकार के मेरी भजन करो मेरी भक्ति करो ऐसे नहीं बोलते रहे लेकिन अब तो रावण रावण मर गया अब क्या जरूरत तुमको अपने आप को छिपाने के लिए अब बिल्कुल साफ कह दिया कि भाई हम तो वो परमात्मा ही है और अब हम तुमको अगर हम शिक्षा दे रहे हैं बता रहे हैं तो क्या तुम्हारा भी शंका है किसकी बात को तुम मानोगे हम बता रहे हैं तुम तो नहीं मानोगे तो किसकी नहीं बात मानोगे तो इसलिए तो मम, मम बचन के ऊपर जोर है भगवान का और फिर उस बात को सुनने के बाद में उसको डरता से हृदय में धारण भी करो हृदय से दृढ़ गो हृदय से मजबूती से पकड़ो माने हृदय में ये बात टिक जाए किसी प्रकार का कन्विंशन बन जाए दृढ़ धारणा बन जाए इसको आप भूलें नहीं इसी के अनुसार जीवन चले इसी प्रकार से आप इसी मार्ग का अनुसरण करें तब तो इसका लाभ होगा आपने कहा कि हमने भगवान की बात सुन ली और सुन के बाद भूल गए क्या कि सुनी दुकान तो पवित्र हो गए और उसके बाद करना चाहना कुछ नहीं क्यों कि हम तो कथा काम पवित्र करने के लिए सुनी थी कान पवित्रो छुट्टी ये नहीं उद्देश्य इस इसका ये है कि इस कथा को सुनो समझो करो तीन बातें सुनो समझो और करो सुनी और सुनकर के छोड़ दी वहीं तो बस पर उसके बाद कुछ उसका फल नहीं होगा समझो समझने के मानना है कि पहले जो कुछ हम समझ रहे तो वो गलत था अब जो हम समझे सही है और जो जो बात समझें आती जाए उसको पकड़ते रहो धारण करो और उसी के अनुसार करो किसी को समझ में भी आ जाए और करे नहीं तो क्या उसी प्रकार का अपना जीवन बनावे नहीं वही साधना करे नहीं उसी प्रकार के जीवन न जिए तो भी उसका आध्यात्म विद्या का कोई लाभ नहीं इसलिए सुने समझे और कहें तो ये भगवान तीन इसलिए करते हैं, हैं सुलभ सुखद मार्ग है भाई कहता हम जो है बहुत ही सुलभ मार्ग बताते हैं कोई कठिन बातें भी नहीं इसमें भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई कठिन बात बताते कि करी चुके आपके जैसे लोग बात कहते हैं कि अगर हम जीवन के बालकाल से इस चक्कर में पड़ गए तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो ये भी उनकी अपनी केवल मिथ्या भ्रांति डर है उनका कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसा लगता है कि बस हम फिर सारे दिन दिन भर बैठे बैठे यही करते रहेंगे कर अध्यात्मव्य का जो काम बता दिया गया बस वही सारे दिन बैठे करते रहेंगे और कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसा थोड़े इसमें ये तो बड़ा सरल सी बात है इसका जिसका कि वर्णन भगवान कर रहे हैं सरल मार्ग वो इसके आगे की तक दो हजार पैंतालीस उसके आगे भगवान बता देंगे कि इसमें कहीं कोई बात ऐसी तो है ही नहीं कि व्यक्ति को दो तो चार छः दस तो घंटे दिन भर लगे और उसी में सारा समय लग जाए ऐसा कुछ काम नहीं है लेकिन इधर कि अपने मन गढ़ अपने आप से मान लेगा ग्यारह सात उसमें तो बहुत टाइम लगे और सब दिन बल उम लग जाएगा फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे कहा से इस प्रकार की होता है कि समाज में इस प्रकार की लोगों के मन में भक्ति बैठी हुई निकाले नहीं निकलती लेकिन ये से से आ गई, किसने प्रचार कर दिया और कैसे उन्होंने बड़ी मजबूती से को पकड़ लिया और उनको छोड़ती नहीं <laughs> विचारहीन बिल्कुल बातें जो वो वही जैसे बताते हैं कि अगर कोई गलत अफवाह उड़ा दे तो व्यक्ति बहुत जल्दी मान लेगा और सब तो बात कहने के लिए कहो तो हजार बार कहो तो भी न मानेगा। तो अगर ये बात झूठ उड़ा दी जाए कहा कि देखो ये अध्यात्म विद्या जो है सारे जीवन इसको सीखने की नहीं तो बढ़ाते ही सीखना चाहिए पर तो तो तो तो मान लेगा कोई कह दे कि आध्यात्मिक के चक्कर में पड़ गए तो सारे दिन इसी में लगे रहो कुछ नहीं करता हो तो दूर ये समझने की कोशिश करेंगे आखिरी आखिर ये उसमें सच्चाई कितनी है, तो है अध्यात्म क्या है धर्म क्या है परमार्थ क्या है क्यों ऐसा लोग बात झूठ हो आ रहे हैं किसमें सब दिन लग जाएगा सारा समय इसी में लग जाएगा ऐसे क्या बात जब कभी निन्यानवे प्रतिशत लोगों के संसाधन देश भर में तो है ही है शायद विदेशों में भी हो लोगों की धारणा यह है कि देखो अभी अभी हमसे मत बोलो धर्म के अध्यात्म की बातें क्यों बस अभी तो हम अपने काम मिले में रहे व्यापार में रहे नौकरी में रिटायर होना तो उसके बाद धर्म सब करेंगे अभी क्यों ना बोलो ना? अभी नहीं अभी कहां फुर्सक सकते अरे इसमें पुरसदी जरूरत है कहा है लेकिन वो जरूर पुरसदी बुजत पुरसद पैर चाहिए तब सुने जो सुनने की बुजत भगवान कहते हैं भगत पुरान सत्यो इत्यादि में सब जगह मेरी भक्ति की चर्चा है ये भक्ति जो है, सब है यही सबसे सुलभ मार्ग भक्ति का मार्ग वैसे तो पुराण और श्रुतियों में कोई एक भक्ति का ही मार्ग का वर्णन थोड़ा है उसमें कर्म मार्ग भी है निष्काम कवियों का भी वर्णन है भक्ति का उपासना भी का भी वर्णन है ज्ञान का भी वर्णन है लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार का लगता है कि तीन मार्ग तीन स्वतंत्र मार्ग हैं एक दूसरे से अलग अलग चलने वाले हैं एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है ऐसा लगता है कहीं कहीं वचन इस प्रकार के दिखाई शास्त्रों तो में उपदेशकों के मानो प्रसार तीनों अलग अलग रास्ते हैं लेकिन ध्यान पूर्वक देखें उनको विचार करें अगर उसको तो ये तीनों मार्ग अलग नहीं है प्रधानता किसी एक ही हो सकती है लेकिन आवश्यक तीनों ही है कर्मी है वो धर्म के मार्ग पर चलना निष्काम कर्म करना आवश्यकना भी आवश्यक है भगवान की भक्ति प्रेम श्रद्धा ये भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है ज्ञान के मार्ग वाला ये कहे कि देखो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अधर्म को छोड़कर के धर्म के मार्ग पर कैसे आओगे जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो धर्म के मार्ग पर अनासत कर्म कैसे करोगे जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो उपासना क्यों करोगे जब तक आपको समझ नहीं आएगी ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान का ज्ञान क्या करोगे जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा को तो ज्ञानोगे क्या मिला जाने समय कैसे हो जाएगा तो ज्ञान वाला हर जगह पद पद पर, पर ज्ञान की आवश्यकता बताए भक्त कहेगा कि अगर भक्ति नहीं है प्रेम नहीं है तो आप अध्यात्म मार्ग में आओगे क्यों अगर मार्ग में आए अगर प्रेम होगा तो आप जो है निष्काम भी कर लोगे। अगर आपको अपने अध्यात्म शास्त्रों में प्रेम होगा भगवान में प्रेम होगा गुरु में प्रेम होगा हो हो तो आप ये भी कर वो भी कर लोगे, लोग लो नहीं है तो कितने दिन आप गुरु की बात सुनोगे कितने दिन आप साथ पढ़ोगे बिना प्रेम के कदम आप चलोगे देखो ऐसा बिना प्रेम के दुख तो नहीं हो सकता और जब ज्ञान की बात कहे देखो ज्ञान के बिना कैसे करोगे तो बिना ज्ञान के भी नहीं हो सकता कोई कहे ज्ञान सही प्रेम है तो आप तुलसी ही कहने लगते हैं कहते हैं बिना ज्ञान के प्रेम कैसे हो जाएगा आप जब जानती नहीं है तो प्रेम के बिना आपको यह पता ही नहीं कि धर्म में ज्यादा विशेषता है ज्यादा सुविधाई हो कल्याण उसमें ज्यादा है इस बात को आप जानते ही नहीं तो धर्म छोटे धर्म जाएंगे और धर्म में फेल कहा हो जाए तो इसलिए जो वो हो ये सबके शब्द सब है वो कोई जो अलग अलग विभाजन बिल्कुल करते हैं वाटर टाइप डिवीज़न कर देते हैं एयर टाइप डिविजन कर देते हैं एक दूसरे से कोई मतलब है नहीं है अगर ऐसा होता तो तुलसीदास जी रामचरित मानस में भक्ति ही भक्ति कहते ज्ञान की चर्चा न होती लेकिन इतना ज्ञान इसमें भरा हुआ है और बार बार कहते हैं भी है, पढ़ो, सारे से दूर हो जाएंगे सब ज्ञान हो, हो जाएगा समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा बार बार ये बोलते भी रहते हैं <laughs> जैसे कि अगिमंथन करने से अग्नि निकलती है तो कहते हैं ये कहते हैं कथा क्या है ये जो है वो हो ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अरणी है तो इसके माने क्या है कि माने ज्ञान की आवश्यकता तुमसे नहीं है ज्ञान की भी उसमें लेकिन बस ये है कि अगर प्रधानता की बात है कि किस बात को प्रधान लेकर के चले जिसका प्रधान कहने लगे बस वही विशेष मार्ग हो गया कहने लगे भक्ति के मार्ग में क्या है कि प्रेम पूर्वक आप अधर्म को छोड़कर के धर्म में आ जाओ और धर्म को भी अपने आचरण कर्तव्य कर्म को परमात्मा के समर्पण भाव से करते रहो और भगवान का नाम जपो भगवान का ध्यान करो भगवान के शास्त्रों का श्रवण करो भगवान को जानो सब प्रेम पूर्वक करते चले जाब भक्ति मार्ग हो गया भक्ति मार्ग में सरलता एक ये है कि अगर प्रेम होगा तो आपको थकान नहीं लगेगी आपको बोरिंग नहीं लगेगा भारी नहीं पड़ेगा अगर प्रेम नहीं हुआ श्रद्धा नहीं हुई तो ये थोड़ा थोड़ा काम आपको बार बड़ा भारी लगेगा बार-बार बार भरे बार करना पड़ता है रोज उठना पड़ता है रोज भगवान का नाम जपना पड़ता है बड़ी मुसीबत है क्यों प्रेम नहीं हुई प्रेम हो तो कोई मुसीबत नहीं अपने आप से होता चला जाता है तो इसलिए कहते हैं कि ये मार्ग सफल हो जाता है प्रेम के कारण श्रद्धा के कारण से बस उसमें आ जाती है इसलिए अध्यात्म मार्ग एक ही है अनेक नहीं है सतियों में साथ साथ साथियों ने कह दिया है देती है है ना एक एक मार्ग मार्ग जो सबके लिए शंकराचार्य जी ने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी और उनकी परंपरा में भी इस बात पसंद है कि यह मार्ग क्रमागत है इस प्रकार से इसमें जो वो हो अधर्म से धर्म धर्म के बाद उपासना उपासना के बाद ज्ञान उपासना कांड ज्ञान कांड ज्ञान में भी दृढ़ता की बात कही जाती है की दृढ़ रूप से ज्ञान में स्थित हो परमात्म भाव में चित्त स्थापित रहे यही तीनों बातें गीता में भी कही गई है अन्यान और ग्रम सूत्र आदि है उनमें भी ये तीनों बातें कही गई है तो इससे ये पता चलता है कि अपने शास्त्रों में ये कर्म इस प्रकार का है तीनों का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें भक्ति, भक्ति की बात और ज्ञान की उपेक्षा कर दी गई हो और कर्म को बिल्कुल बेकार कर दिया गया हो ऐसा कहीं भी नहीं है कोई भक्त का ग्रंथ ऐसा भी नहीं देखने में आता ज्ञान का कोई ग्रंथ ऐसा देखने में नहीं आता जिसमें कह दिया जाए तो भक्ति न करो तो निष्काम कर्म न करो इस प्रकार का कहीं ज्ञान का भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता इसके माने ये है कि ये सभी जितने भी हैं तो उनमें में अपने जितने साथ हैं प्रामाणिक ग्रंथ जितने भी हैं तो उनमें में ये सभी जीवन में करने के लिए आवश्यक बताया गया है निष्काम कर्म भी करो परमात्मा के समर्पण भाव से रखो अब जैसे भक्त निष्काम कर्म करेगा तो उसी निष्काम कर्म को परमात्मा में समर्पण भाव से करेगा ज्ञानी निष्काम कर्म करेगा तो ये समझ कर -कर करेगा कि कर, उसका कर्म का जो फल है उसमें आसक्ति रखने से विकास उत्पन्न होते हैं उपासनाएं नहीं बनती हैं और बंधन बनता है ये ज्ञान समझ करके वो कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ देता है तो अब लेकिन बात तो उन्होंने की अब ये दृष्टि से करो चाहे भगवान को समर्पण भाव से करो और चाहे कर्म के फल दोष दे करके उसका त्याग करके करो क्या किया तो निष्काम कर वहीं उसको कहाँ छोड़ा करने के लिए तो वही किया इसी प्रकार तो से उपासना में भगवान का स्मरण करो और में भगवान को खोजो और भगवान का स्मरण करना पड़ता अब दो में से एक करो कोई भी करो अंधता स्मरण करते भी परमात्मा को पहुंचोगे भगवान को खोजते भी परमात्मा को पहुंचोगे लेकिन परमात्मा से न स्मरण करो परमात्मा की खोज करो तीसरा मार्ग बताओ परमात्मा पे पहुंच जाओ स्वतंत्र मार्ग कोई अलग बताओ है कोई मार्ग कोई नहीं मार ये तो सभी को करना पड़ेगा पड़े ऐसी इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो हम सारा स्वभाव मार्ग बताते हैं कि सुलभ सुखद मार ये भाई भगत मोर प्राण सत्य गोस्वामी का मत या भगवान कह रहे हैं इस उनका मत कि समस्त शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन है वो भक्ति की प्रधानता से अगर देखो तो समस्त शास्त्र भक्ति प्रधान दिखाई देने लगेंगे भक्ति प्रधान दिखाई देंगे जैसे कि अपने आप में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है सत्यगुण रजोगुण तमुगुण समय होता लेकिन जैसे चौदह अध्याय भगवान बताते हैं कि ऐसा नहीं होता कोई सत्यगुणी सत्यगुणी रजोगुण तमोगुण बिल्कुल है नहीं ऐसा नहीं होता कोई वो तो सत्य गुण है तो उसके साथ रजोगुण हो, हो थोड़ा -थोड़ा होगा हो, कुछ न कुछ रजोगुण और कुछ न कुछ सत्य गुण उसमें भी होगा हो सकता है प्रवचन समय सोता रहता हो लेकिन बाकी तो जगह तो कराके खुलेंगे क्या तो सोता रह जाकर इसलिए जो वो हो मो गुण जो होगा तो तमोगुण एकदम से 100 परसेंट तमोगण हो रजोगुण सत्योग बिल्कुल न हो ऐसा नहीं होता ऐसी करके जब आध्यात्मिक साधना कोई व्यक्ति करता है तो ऐसे नहीं करता है कि अगर ज्ञान मान है तो बस ज्ञानी ही हंड्रेड परसेंट है और भक्ति नाम के कर्म नाम से बिल्कुल तरस्त तो कुछ है नहीं ऐसा नहीं होता ऐसे करके को कोई मेरा भक्त है तो भक्त ही है ज्ञान या बिल्कुल है नहीं उसको ज्ञान के नाम से बिल्कुल अज्ञानी है मूर्ख है ये वर्ती ये वर्ती है, होता है। ये सर्थे सर्थे वो किसी एक बात को लेकर चर्चा हो सकती है लेकिन ये एक के के बाद दो अभाव बिल्कुल दूर तो भाव नहीं होता है तीनों एक साथ चलते हैं ये। इसलिए कहते हैं ज्ञान प्रत्यु है अनेक साधन कठिन ज्ञान की बात बताते हैं देखो अब यहाँ भगवान जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कहते ज्ञान ज्ञानदान की कोई वस्तु है ही नहीं ऐसा नहीं कहते ज्ञान अगम ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात लेकिन अगम है तो अगम जन साधारण के लिए अगम है क्योंकि आप पूरी सभा बैठी है हजारों लोग लाखों लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए भगवान बोल रहे हैं तो कहते है अधिकांश लोगों के लिए ज्ञान सुंदर है संसार में कोई कोई विशेष जो योग्यता वाले व्यक्ति हैं अधिकारी व्यक्ति हैं उनके लिए तो ज्ञान सुलभ है उन्हें प्रिय भी लगता है उसमें उनकी बुद्धि का प्रवेश भी होता है समझ में भी आता है ज्ञान लेकिन हर किसी व्यक्ति को वो ज्ञान समझ में नहीं आता उसमें रुचि नहीं होती बुद्धि उसमें प्रवेश नहीं करती इतनी सूक्ष्म बुद्धि दुनिया में हर किसी की नहीं होती इसलिए ज्ञान खत्म पड़ता लोगों को